नारायण नारायण आज का विषय है नाम के प्रति दृढ़ भाव कैसे उत्पन्न होगा नाम के प्रति प्रेम नाम से ही उत्पन्न होगा ऐसा प्रेम प्राप्त होने के लिए हमें विषयों के प्रति अपना प्रेम कम करना चाहिए ऐसा दृढ़ भाव चाहिए कि नाम ही तारेगा नाम ही सब कुछ करेगा ऐसा भाव रखकर व्यवहार करते रहें लेकिन सफलता तो भगवान ही की कृपा से होगी यह भाव भी बना रखें वैद्य के यहाँ से दवा हम नौकर से मंगवाते हैं लेकिन ऐसा नहीं मानते कि दवा का लोभ नौकर के लाभ नौकर के कारण हुआ और थोड़ा अधिक सोचें तो ऐसा क्यों न माने कि दवा से परमात्मा की कृपा के कारण लाभ हुआ परमात्मा की शरण जाने का मतलब है परमात्मा अपना है मानना हम कुछ नहीं करते वही हमारे लिए सब कुछ करता है ऐसा दृढ़ विश्वास रखना हम अपने पत्नी बच्चों से प्रेम करते हैं इसीलिए कि उन्हें हमने अपना माना है यानी प्रेम अपनत्व में होता है तो फिर यदि हम परमात्मा को अपना माने तो क्या उससे सहज ही में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा और दूसरी बात यह है कि जब यह हमारा प्राण प्यारा सखा हमारे लिए सब कुछ ही कर रहा है तो फिर हमें चिंता के लिए स्थान भी कहाँ रहा हमारा हित हमारी देह बुद्धि नष्ट हो जाने में ही है परमात्मा के प्रति अपनत्व उत्पन्न होने के लिए नाम का खूब सहवास चाहिए अर्थात अखंड नाम स्मरण करना चाहिए सिद्धियों चमत्कारों के पीछे ना पड़ें वे हमारे मार्ग के विघ्न हैं वस्तुतः उन्हें हमारे पीछे लगना चाहिए कहते हैं कि किसी किसी को सांप नहीं काटता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सांप को ही नहीं सबको भगवत भाव से देखेंगे तो कोई हमारा शत्रु नहीं होगा माँ मेरे पास है इस भावना से बच्चा जैसे निर्भय रहता है वैसे ही भगवान हमारे पास है इस भावना से हम निर्भय रहें हमें जिस गांव को जाना है उस गांव को जाने वाली गाड़ी आई या नहीं बस इतना देखें गाड़ी में बैठने पर कौन मिलता है इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है मान लो हमें गाड़ी में कोई नहीं मिला तो हम आराम से सोकर या लेटकर अपने गांव जा सकते हैं उसी प्रकार हमें अपनी साधना करनी चाहिए सृष्टि के कितने तत्व हैं इन सब बातों के झमेले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं उन तत्वों का निर्णय कभी होने वाला नहीं है यह ध्यान में रखना चाहिए कि निशंक होने के सिवाय नाम स्मरण में स्थिरता नहीं आती जब तक देह बुद्धि है तब तक नाम स्मरण का महत्व नहीं समझेगा यदि अपना उद्धार हो ऐसा हम चाहते हैं तो नाम स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए नारायण नारायण